आज मैं आप लोगों को श्रीमान बीमल बसुजी से लिखा गया पुस्तक पृथ्वी ग्रह एक झरो का सुनाऊंगी पहला भाग प्राक सौरमंडल के समस्त ग्रहों में हमारी पृथ्वी अद्वितीय है पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहा एक जीव से लेकर मानव जैसे जटिल जीवों के स्वरूप में जीवन विभिन्न रूपों में विद्यमान है मानव के लिए पृथ्वी का अस्तित्व में आना हमेशा से रहस्य बना रहा है आधुनिक मान्य सिद्धांत के अनुसार करीब चार दशमलोक से पांच अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की रचना गैस और धूल के के घूमते बादलों रूप में हुई। सौरमंडल का आरंभिक द्रव्यमान सूर्य के वर्तमान द्रव्यमान की तुलना में करीब दस से बीस प्रतिशत अधिक था गुरुत्व बल के कारण इन आरंभित बादलों में उपस्थित अणु के पास पास आने के कारण इन बादलों का घनत्व अधिक हो गया तब ये घूमते चपड़े बादल मध्य भाग से उभरने लगे जिससे सूर्य का जन्म हुआ समय बीतने पर सूर्य के आसपास चकती के पदार्थ धूल जैसे ठोस पदार्थों में बदलने लगे थे जो कि आकार में वृद्धि करते हुए ग्रहों के रूप में अस्तित्व में आए पृथ्वी की रचना के बाद से ही लगभग 4.5 दशमलव अरब वर्ष पहले से अनेक महापरिवर्तन होते रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में पहुंची है आज हमें दिखाई देने वाले महाद्वीप सदैव ऐसे नहीं रहे हैं वे लाखों करोड़ों वर्षों से गति करते रहे हैं पृथ्वी के अंदर चलने वाली गतिविधिया हमें कोयला तेल और प्राकृतिक गैस जैसे बहुमूल्य संसाधन भी उपलब्ध कराती हैं। करीब तीन दशमलव पांच अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवाणु जैसे आरंभिक जीव प्रकट हुए नीला या साइनोबैक्टीरिया पहला प्रकाश जीव था जिसने वायुमंडल को ऑक्सीजन से भरना आरंभ किया नीले हरे शैवाल द्वारा जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की उपस्थिति ने जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियों के निर्माण में सहयोग करते हुए करीब 12,000 वर्ष पूर्व आरम्भिक मानव के उद्भव को संभव बनाया इस पुस्तक में पृथ्वी की कई युगों की विकास यात्रा से लेकर पृथ्वी के जैव मंडल व प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय प्रभाव एवं पृथ्वी की पारिस्थितिकी के ह्रास पर रोक लगाते हुए प्राकृतिक व मानवीय ज्ञान के सकारात्मक उपयोग पर दृष्टि डाली गई है